इन गुड़िया एक वक्त का किस्सा है हिंदुस्तान में एक बादशाह था बादशाह राघवेंद्र जिसे बस पहेलियां सुलझाना बहुत पसंद था एक दिन उसने अपने सबसे अजीज दोस्त बादशाह विलास राव से एक तोहफा पाया। हुजूर आला, मैं एक तोहफा लाया हूं अपने बादशाह सलामत विलास की तरफ से हाँ, ये यकीनन एक पहेली होगी। तुम्हारे बादशाह और मैंने मिलकर बहुत पहली असल जाई हैं। जब हम गुरुकुल में थे। बहरबानी करके महल में आराम फरमाओ। इसमें जब मैं विलास के लिए एक जवाब लिख रहा हूँ। शुक्रिया हज़रत। देखो अगर तुम तीनों गुड़ियों में कोई फर्क ढूँढ सको। शुक्रिया विल तीनों एक मेज पर रखतीं और उनका मुआयना किया। उन्होंने घंटों बसर किए गुड़ियों के हर पहलू पर तवज्जो देते हुए, पर उन्हें उनमें कोई भी फर्क नहीं मिला। बादशाह सोचने लगे कि वो कहां चूक रहे हैं, और आखिर में बहुत जद्दोजहद के बाद अपने दरबार के सबसे दानिशमंशक से तलब किया। द मैंने अपने शख्स ने तीनों गुड़ियों का तफसील से हर मुमकिन पहलू से मुआयना किया पर वो भी उनमें कोई फर्क न ढूंढ सका मुझे माफ करना हुजूर पर मेरी राय में तीनों गुड़िया हो बहू एक जैसी हैं ये कैसे हो सकता है शायद आपका दोस्त आपसे मजाक कर रहा हो हुजूर میرا دوست کبھی بھی پہلیوں کے معاملے میں مزاک نہیں کرتا. شاید ہمارے دربار کے مسخرے نے عمدہ کام کیا ہوتا. ٹھیک، اسی وقت دربار کا مسخرہ جو وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے یہ سنا اور کمرے میں داخل ہوا. میں گزر رہا تھا اور میں نے آپ کو اپنا نام لیتے ہوا سنا. آپ کیا پسند کریں گے حضور چٹکولا یا رکشیا کھیل؟ او... अगर एक डानिश मनी से नहीं समझ पाया, तो शायद एक मशक्करा समझ सके क्या तुम इन तीनों गुड़ियों में कोई फर्क ढूंढ सकते हो? एक जैसा महसूस करती है, एक जैसी नजर आती है, इनका वजन भी एक जैसा है, इनकी मुस्कुराहट भी एक जैसी है, इनकी आवाज भी एक जैसी है, इनकी आवाज खामोश है और य बिल्कुल इनमें कोई फर्क नहीं है हुजूर तो शायद ये पहली एक मजाक हो यहां तक पहेलियों का सवाल है मेरा दोस्त कभी मजाक नहीं करता चले जाओ बादशाह बहुत मायूस हो गए उन्होंने हर किसी को इजाजत दी कि वो इस पहेली को सुलझाए पर कोई भी कामयाब नहीं हुआ एक दिन एक ज़खिम किस्सागो को उनके सामने लाया � एक पहेली है जो आपको परेशान कर रही है तो अब किस सा गोभी पहेली सुलझाती है क्या वो ऐसा करती है शायद ये किस्सा एक पहेली के मुतालिक हो हुजूर या हो सकता है कि इस पहेली में ही कोई किस्सा छुपा <laughs> हो कोशिश करो अगर कर सको کسی کے لیے کساغو اور سننے والی کی ضرورت ہوتی ہے حضور تو کیا تم مجھے رکھنے کو کہ رہی ہو ہاں حضور اور مجھے بس چاہیے تین لمبے بال بس اتنا ہی تین بال کیا جو چیزیں باہر سے بہت ایک سی لگتی ہیں وہ اندر سے کافی ایلگ ہو سکتی ہیں اب کیا آپ اپنی تیل بال کھیچیں گے اور ایک ایک کر کے مجھے وہ دیں گے حضور ایسا لگتا ہے جیسے تو مجھے حکم دے رہی ہو شاید میں دے رہی ہو پر میں کچھ بھی بیناوجے نہیں مانگ رہی نئے گیلو حضور گیلو पर इसका क्या मतलब है? खैर पहली गुड़िया दानिशमंद इंसान की है, वो सुनता है, हर लव्स को जब्त करके अपने दिल की गहराई में रखता है। दूसरी गुड़िया एक की है, जो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से बाहर निकाल देता है। तीसरी गुड़िया है किस्सागो की है, जो वो सुनती है, वो आग तो किस किस्म का इंसान बेहतर है तुम्हारे ख्याल से? यह हालात पर मुनसिर करता है हुजूर। कई मर्तबा कुछ बातें होती हैं जो राज रखनी चाहिए। कई दफा जो गलखोरी जैसी कुछ बातें होती हैं जो तवज्जो देने के काबिल नहीं होती। है। फिर कुछ बातें होती हैं जैसे किस्से कहानियाँ इल्म या सबक की, जो हर एक یہ خود گوڑیاں نہیں ہیں جو اچھی یا بری ہیں یہ اس پر منصر کرتا ہے کہ آپ کس حالت میں کس گوڑیاں کا استعمال کرتے ہیں حضور بہت بہت شکریہ یہ رہا تمہارا انام محترمہ شکریہ तो इस तरह बादशाह ने उस पहेली का जवाब अपने दोस्त को भेजा। इस पहेली के शानदार सबक के लिए शुक्रिया देते हुए, हर दफा जब उन्हें फैसला करना होता कि किसी खबर के मुतालिक क्या करना है, चाहे उसे राज रखना है, या उसे नजरअंदाज करना है, या लोगों को बताना है, वो हमेशा तीन गुनियों के बारे म